टॉम चिक ओ पेरो अनुराग ट्रस्ट मध्य एशिया में दो बड़ी नदियों के बीच एक उर्वर फलता फुलता पहाड़ है कजाक इर दिजेनी शू जिसका मतलब है सात नदियां इन सात नदियों के किनारे पहाड़ हैं जंगल हैं हरी भरी घाटिया हैं और बाघ हैं यह शहर अपने बड़े बड़े सेवो के लिए खासकर जाना जाता है यह आलम आता है जिसका मतलब है सेल का पिता सेगो का पिता समृद्ध व्यंजक रिपब्लिक की राजधानी है यह एक बड़ा सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र रेल मार्ग इसे सोवियत संघ के बाकी बड़े शहरों से जोड़ता है मास्को के दूरदराज के इलाकों से नियमित रूप से रेलगाड़ियां अलमा के भव्य रेलवे स्टेशन पर आकर लगती हैं। शहर के विभिन्न अकाद, अकादमी संस्थान थियेटर और सिनेमाघरों के भवन सूरज की रोशनी में पर्वत पर जमे सफेद हिम की तरह चमकते हैं वहीं शहर के पीछे शानदार भव्य पर्वत शान से खड़ा है शहर की चौड़ी सड़कों पर अंतहीन कतार में ट्रॉम ट्रक ट्रॉली बसें और मोटर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। धूप से काली पड़ गई त्वचा तो के लिए अच्छे कपड़े पहने पर्यटक शहर के चारों तरफ बागों और पहाड़ों के रेस्टॉटो रिसॉर्टों को देखने जाते हैं ये उन पर्यटन स्थलों को दिखाने वाली बसों में सवार होते रहते हैं इस प्रकार किसी समय का पिछड़ा सुस्त जीवन वाला प्रांत अलमा अब बदल गया है जैसा मैं इसे अपने बचपन में जाना करती थी वैसा अब यहाँ कुछ भी नहीं जब मैं बच्ची थी तब अलमाता के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अलमाता से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन ४०० मील दूर था यहाँ की आबादी बहुत कम थी अगर साल भर में एक भी मोटर गाड़ी इसकी गलियों में नजर आती तो सभी लोग चाहे वे कुछ भी कर रहे होते छोड़कर इस पहिए के ऊपर दौड़ रहे चमत्कार को देखने दौड़ पड़ते थे उन दिनों सभी घर एक मंजिले ही होते थे वे पेड़ों पर उग गाये कुकुर की तरह लगते थे हम एक छोटे घर में रहते थे हमारा एक बड़ा बगीचा था बगीचे में सेब के कई पेड़ थे लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण था वहां के जंगली और घरेलू दोनों ही किस्म के कई पालतू जानवर जो हमारे साथ ही बड़े हो रहे थे जितनी बार पिताजी शिकार पर जाते अपने साथ जानवर का जिंदा बच्चा ले आते हम उन्हें खिलाते उनकी देखभाल करते और खुद ही उनका ख्याल भी रखते थे हम सभी का अपना अपना खास पालतू जानवर था एक के पास लोमड़ी का सदा मस्त रहने वाला बच्चा था दूसरे के पास गधे का बच्चा था और मेरी सबसे छोटी बहन के पास गोयना शुअर था मेरे पिता ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए भेड़िए का एक बच्चा लाऊंगा भेड़िया अरे नहीं वो बहुत डरावने होते हैं और एक भेड़ियों को पालतू बनाना बहुत मुश्किल है इसकी जगह आप मेरे लिए कुछ और लाइएगा लाएंगे ना माँ ने कहा मुझे लगता है कि तुम सचमुच में ऐसा करने का नहीं सोच रहे हो वो बच्चों को काटेगा नोचेगा और भाग जाएगा हाय अरे सही में तुम लोग भेड़िए हो छोटे बच्चे से डरते हो यह बहुत बुरी बात है क्योंकि भेड़िए तो शानदार ढंग से पालतू बनाए जा सकते और फिर उन्होंने हमें एक पालतू भेड़ी की कहानी सुनाई जो वास्तव में कभी हुआ करता था वह भेड़िया अपने शत्रुओं से उसकी रक्षा करता। जब कभी भी वे यात्रा पर जाते भेड़िया अपने मालिक के घोड़ों की निगरानी करता उसमें बस एक ही खराबी थी कि उसे शराब पीना बहुत अच्छा लगता था जैसे ही शराब की महक उसे लगती वह सूंता हुआ पूरे घर में घूमता जब तक की उसे शराब की सीशी न मिल जाए उस उसको जमीन पर लुड़का लुड़का कर तोड़ देता और चपचप चप कर शराब पी जाता था हम लोगों ने पूछा क्या शराब पी लेने के बाद झगड़ा करता था नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था वो रेंगते हुए किसी कोने में जाता और सो जाता। अच्छा ऐसा हुआ और जब वो सोकर उठता तो वह उतना ही चतुर और मेहनती रहता जैसा कि पहले आगे क्या हुआ आगे हम्म एक साल बाद उसके मालिक को बसों और रेलगाड़ियों में सफर करना कर बहुत दूर जाना था उसके मालिक को नहीं पता था कि उसके काम की नई जगह कैसी होगी क्या लोग उसे उसके के साथ रहते हुए काम देंगे भेड़िया का उसके साथ नहीं रहना चाहता था मजबूरी में मालिक ने उसे जंगल में वापस छोड़ दिया और घर लौटाया लेकिन उसके घर लौटने से पहले ही भेड़िया भी घर लौटाया कोई उपाय न देख मालिक ने उसे कुछ दवाई दी दवाई पीते ही वो बेहोश हो गया वह आदमी यात्रा पर निकल गया कुछ दूर चलने के बाद मालिक देखता क्या है कि भेड़िया बग्गी के साथ साथ लगड़ाता हुआ चल रहा है दरअसल हुआ यह कि वह दवाई की खुराक भेड़िए के लिए काफी कम थी जिससे जल्दी उसे होश आ गया इसके बाद वह भेड़िया अपने मालिक के साथ उसी बग्गी में लगभग लग पांच मील की यात्रा कर रेलवे स्टेशन पहुंचा फिर उन दोनों ने एक साथ ट्रेनों और बसों की यात्रा की मालिक ने सबको यह बताया कि वह उसका कुत्ता है भेड़िया इतनी अच्छी तरह बर्ताव करता कि किसी को शक भी नहीं होता था उस भेड़िया ने एक लंबी जिंदगी जी और दोनों कभी अलग नहीं हुए हम सब कहा कितना शानदार हमें उस दिन के बाद में अपने पिता को हर रोज तंग करती थी मेरा भेड़े का बच्चा कहाँ है एक सुबह अभी मैं सो ही रही थी कोई मेरे बिस्तर के पास आया रुचि आवाज नहीं चलाए उठो वे लोग उसे ले आए हैं मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या है मैं अपने कपड़े पहने और पशुचालक की ओर बाकी पिताजी के सामने एक बड़ा पत्थर लगा था मैंने खींचकर दरवाजा थोड़ा सा खोला लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था रोशनी न आने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अचानक भट्टी में जहां लोहार आग लगा जलाते थे अंधेरे में चार चमकीली हरी आंखें दिखाई दी मैं घबरा कर पीछे हटने लगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भेड़ी के बच्चे से डर जाऊंगी। लेकिन इसकी तो चार आंखें हैं अरे बेवकूफ वहां पर वैसे दो हैं दोनों बच्चे गुर्राए जैसी आवाजें वे कर रहे थे मैंने अनुमान लगाया कि वे भट्टी के अंदर घुसे जा रहे हैं मुझे अच्छे से पता था कि किसी भी जानवर से दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कुछ खाने को देना मैं दौड़कर रसोई घर में गई वहां से एक कटोरा दूध लिया और उसमें कुछ रोटियां भी वापस लोहार घर की ओर लौटी मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि अंदर रोशनी जा सके कटोरा जमीन पर रखकर मैं खुद अंधेरे में छुप गई भेड़े के बच्चे खाने के पास आने से डर रहे थे काफी समय गुजर गया, लेकिन बच्चे भूखे थे आखिरकार एक दूसर थूथून बाहर की और झांका उसी क्षण दूसरा भी आया बच्चे चारों पंजों पर चलते हुए बाहर आए चारों तरफ देखा और रेंगते हुए कटोरे तक चले गए अब वे अपना डर भूल गए थे अपने पंजों को फैलाकर वे कटोरे के पास कटोरे के पास खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे को हिलाते हुए धक्का देते हुए और रोकते हुए दूध से रोटियों के टुकड़े निकालने लगे चूंकि उन्हें निकलना भी था और घुराना भी था इसलिए दोनों कटोरे में ही सड़क जाते और खाँसते और उससे इससे दूध में बुलबुलें बनते हैं खाने में वो दोनों इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान मुझ पर नहीं गया मैं पंजों के बल चलती हुई उनके बहुत करीब आ गई वे बच्चे बिल्कुल कुत्ते के बच्चों जैसे ही थे उनके बड़े बड़े गोल पेट और बड़े पंजे थे एक ही अंतर था कि उनकी पूँछ पतली थी और उस पर बाल नहीं थे और उनके कान कड़े और नकीले थे जल्दी ही कटोरे में कुछ भी नहीं बचा लेकिन इन बच्चों का खाना अभी पूरा नहीं हुआ था उनमें से एक अपनी चारों टांग कटोरे में रखकर खड़ा हो गया और कटोरे पर चाट चाट कर साफ कर दिया दूसरे ने अपना सिर उठाया और मुझे घूरने लगा और घूरता चला गया मैंने देखा कि बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए हंसकर मैंने उसे थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया छटाक मुझे हाथ हटाने का बुश्किल ही समय मिल पाया और वह वापस लौट कितना मतलब है क्या हुआ अगर वो बच्चा है इसका मतलब वो किसी को अपने आप को थपथपाने नहीं देगा आखिर क्यों वो लगभग मेरी उंगली काटने ही वाला था मैंने क्या किया था मैंने तो उन्हें थोड़ी दूध और रोटी दी मैं उन्हें दिखा दूंगी मैं अपनी दोस्ती इन बच्चों पर थोपना नहीं चाहती थी पर सच बताऊ मुझे बुरा लग रहा था मैं जब बाहर आई बच्चों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया क्या तुमने भेड़ियों को देखा वे कैसे देखते है? हैं मैंने आंख मारते हुए कहा वे शानदार भेड़िए है अभी से ही वे मेरे आदि हो गए हैं और मेरा कहा मानते हैं और मुझे सोचना है कि उनका नाम क्या रखें हम सब बैठकर नाम सोचने लगे पिताजी ने बताया कि उनमें से एक नर है और एक मादा इसलिए हमने उनका नाम रखा टॉमचिक और दियांका दोपहर को मैं उनके लिए थोड़ा और खाना लेकर आई और इस बार पुचकारने वाली आवाज निकाल कर उन्हें बुलाया बच्चे रेंगते हुए बाहर आए और खाने लगे मैंने दरवाजा चौड़ा खोल दिया हमारे कुत्ते लुहार घर के अंदर झाँकने लगे मुझे डर डर था कहीं कुत्ते उन पर हमला न कर दे इसलिए मैं उन्हें पीछे हटाने लगी लेकिन भेड़िए के बच्चे अपनी टांगों के बीच पूछ करके और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए कुत्ते के पास दौड़ते हुए पहुंच गए और कुत्ते की नाक चाटने की कोशिश करने लगे फिर पीठ के बल लेट कर टांगों को ऊपर कर मस्त होकर खेलने लगे जैसे कि कोई कुत्ते का पिल्ला खेलता है शायद उन्हें कुत्ते भेड़िये से दिख रहे हों और इसलिए वे खुश हो गए हों कु घुर रहे उन्हें इन बच्चों से ज्यादा खाने के कटोरे में दिलचस्पी थी उन्होंने कटोरा सूंघा जो कुछ बच्चा खुचा था उसे खाया और वहां से चल दिए दोनों बच्चे कुत्तों को देखकर इतने खुश थे कि अपनी सारी झिझक सारा डर भूल उनके पीछे चलने लगे वे लोहार घर से काफी दूर निकल चुके थे तभी उनकी नजर अपने चारों ओर के नजारे पर पड़ी वे डर गए ये जंगल की तरफ बिल्कुल नहीं था उनकी नजर बग्गी पर पड़ी वे डर गए और टांगों को मुड़ते हुए झुक गए उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन बग्गी नहीं हिली तब उन्हें लगा कि वह उन पर हमला नहीं करने जा रही है अब उन्हें हिम्मत आ गई थी इन बच्चों को अकेला छोड़कर कुत्ते कब कब का बरामदे हुए पहुंच गए थे वे कू कर रोते रहे लेकिन कुत्तों का वापस आने का कोई इरादा नहीं था तब बच्चे खुद आगे बढ़ने लगे जैसा कि तय था इन बच्चों को अस्तबल को पार करना ही था इसी अस्तबल के नीचे हमारी कुत्तिया को लगा कि के गर्दन के फर को दातों से दबाकर उसे से झकझोड़ दिया हम दौड़ते हुए उन्हें बचाने आए ल्यूट ने उसे छोड़ दिया इसके बाद टॉमचिक और दियंका दौड़कर लुहार घर में घुस गए और रेंगते हुए भट्टी के बहुत अंदर चले गए और दुबक गए बेचारा टॉमचिक पहली बार घूमने निकला और देखो क्या हुआ उसके साथ हम सभी अपराधबोध से लुहार घर के सामने इकट्ठा हो गए हम झाँक झाक कर भट्टी भट्टी के नीचे देख रहे थे बच्चों को प्यार से बुला रहे थे और उन्हें खाने को मजेदार मजेदार चीजें दे रहे थे जहाँ तक खाने का सवाल है वे बड़े मजे से खा रहे थे लेकिन बदले में हम पर गुर्रा रहे थे चाहे उनकी भावनाओं को कितनी भी टेस्ट होने पहुंची हो वो ज्यादा लंबे समय तक भट्टी के अंदर नहीं रह सकते थे सबसे पहले दियंका ने अपना सिर बाहर किया था वो रेंगती हुई बाहर आई थोड़ी देर बाद बाहर बैठ थोड़ी देर बाहर बैठी और फिर भट्टी के नीचे चली गई फिर टॉम्चिक बाहर आया उसके कान पर खून लगा था सिर के फर अस्त व्यस्त हो गए थे और उसकी आंखों के पास कान को जमीन की ओर झुकाता रहा वहां भट्टी के किनारे दोनों साथ साथ बैठे थे और दोनों दुखी और अकेलापन महसूस कर रहे थे और बाहर पशुशाला की ओर देख रहे थे दूसरा दिन भी वैसे गुजर वैसे ही गुजर गया लेकिन जब मैं तीसरे दिन सुबह खाना लेकर पहुंची दोनों दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे हमने गौर किया कि दियंका अपने भाई की तुलना में ज्यादा बहादुर है वही हमारे बुलाने पर पहले बाहर आई थी खाने के कटोरे को देखते ही वह अपने पंजों को हड़बड़ी में चाटना शुरू कर देती थी दियंका मेरे पीछे पीछे पशुशाला तक आई मेरे आंगन तक पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही भी वह भी वहाँ आ गई टॉमचिक पीछे ही रह गया आंगन आंगन में हम भी चाय पी रहे थे सभी दियंका को देखकर मुस्कराए और उसे खाने को अच्छी अच्छी चीजें दी जब स्वादिष्ट चीज़ों को खा खाकर उसने अपनी स्वादिंद्रियों को तृप्त कर लिया तब वह वापस अपने भाई के पास चली गई कैर टॉन्चिक उसके थथून को सूंघने लगा और उसे समझ में आ गया कि दियांका को मजेदार चीज़ें खाने को मिली हैं वह उसके पंजों को चाट रहा था और बार बार उसे सूंघ रहा था जबकि दियंका वहाँ खुश खड़ी थी उसकी आँखें मोतियों की तरह चमक रही थी उसका पेट इतना ज़्यादा भरा था कि खुशी में उसकी पूछ हवा में खड़ी हो गई थी और वो नीचे हो ही नहीं रही थी ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही हो देखो बहादुर होना कितना अच्छा होता है इसके बाद दोनों अपने चारों ओर दुनिया देखने निकले इस बार वे पहले की तरह डरे हुए नहीं लग रहे थे। वे पशुशाला के चारों ओर घूमे घर का चक्कर काटा और फिर अपने आप को बगीचे में पाया मैं चुपचाप उनका पीछा कर रही थी बगीचा जरूर ही उन्हें जंगल की याद दिला रहा होगा अपने अर्जित नए आत्मविश्वास से वे लंबे लगने लगे उनकी चाल में दृढ़ता आ गई और वे झाड़ियों में घुस गए फिर वे बाहर आए खुली जगह में थोड़ी देर खेले फिर पेड़ों में गायब हो गए वे सभी पेड़ों को सूंघते चल रहे थे अंत में जब वे बुरी तरह थक गए तो वे चेरी की झाड़ में चेरी की आड़ झाड़ में सो गए मैंने उन्हें वहां छोड़ दिया रात में मैं उनका खाना वहीं लेकर गई लेकिन वे वहां नहीं थे मैंने उन्हें बार बार आवाज़ लगाई अंधेरे में दूर तक देखने की कोशिश करने लगी कि क्या वे आ रहे हैं अंत में मैंने कटोरे को घास पर रखा और उसके पास ही बैठकर एक सीख से खाने को मिलाने लगी वे कहाँ गए होंगे मुझे चिंता होने लगी तभी अपने सामान को सामने की झाड़ियों में मुझे दो थुथुन दिखे वो न हो वे वहाँ काफ़ी पहले आ गए होंगे और देख रहे होंगे कि देख रहे होंगे कि मैं क्या करती हूँ शायद वे मुझे अंधी समझ रहे होंगे क्योंकि वे दोनों ठीक मेरे नाक के नीचे झाड़ियों में थे लेकिन किस तरह मैं उनकी आहट सुन पाती हालांकि दोनों अच्छे खासे मोटे ताजे थे फिर भी चलते समय वह किसी तितली से भी कम आवाज जब वे खाना खा रहे थे मैं वहीं घास पर पसर गई और ऐसा दिखाने लगी कि मैं सो रही हूँ हो सकता है कि यहाँ बगीचा था जहाँ उन्हें आज़ादी का एहसास हो रहा था या हो मेरे अभ्यस्त हो गए चाहे जो कुछ भी हो इन बच्चों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया एक तो मेरे चेहरे पर सांस छोड़ने लगा दियंका ने मेरा जूता चुरा लिया और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गई टॉमचिक उससे जूता छीनने को पीछे लपका और जब मैंने उनसे उनका ये नया खिलौना छीना वो बुरी वो बड़ी बुरी हालत में पहुंच चुका था इसी तरह उछलते कूदते वे सारा दिन बगीचे में ही बिताते और रात को भी वहीं रहते कई दिन बीत गए इन बच्चों को पूरी आज़ादी मिल गई थी मेरी बस एक ही चिंता थी इनकी भूख को हमेशा शांत रखना ताकि ये उनके दिमाग को परेशान न कर सके और वे भोजन के शिकार पर न न निकल पाए उन्हें पहली खुराक तड़के सुबह लगभग पाँच बजे मिलती थी चूँकि मैं किसी को जगाना नहीं चाहती थी इसलिए शाम को ही मैं उनका भोजन बनाकर अपने बिस्तर के पास रख लेती थी सुबह सूर्योदय के समय अपने खिड़की से कूद बगीचे में जाती उन बच्चों को ढूंढ खाना खिलाती उनके खाना खा लेने के बाद मैं कटोरा उठाती खिड़की से चढ़ अपने कमरे में जाती और बिस्तर में घुसकर गहरी नींद सो जाती दोनों बच्चे मुझे खिड़की के अंदर झांक जाने तक देखते रहते अगर कभी मैं देर तक सो जाती तो ये बच्चे मेरी खिड़की तक आते अपने पिछले पंजों पर खड़े होकर अंदर झांकते और भेड़ियों वाली आवाज़ निकालते थे मेरा बिस्तर बिल्कुल खिड़की से लगा हुआ था जैसे ही ये बच्चे देख लेते कि मैं जाग गई हूँ तो खुशी से कूदने लगते जल्द ही वे पालतू बन गए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था अगर कई घंटों तक मैं उन्हें नहीं देखती तो मुझे उनकी याद याद आने लगती थी मैं घंटों उनके साथ खेलती रहती थी हम घास पर लोट कोट होते बगीचे के चारों ओर दौड़ते जब कभी मैं वहाँ पढ़ने जाती तो वे जल्दी मुझे ठूँढ निकालते। कुछ पल शांति से मेरे सामने बैठकर मुझे देखते और फिर कुछ मिनट बाद ही मुझे तंग करने लगते एक बार दियंका मेरी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उब गई उसने एक लंबी जमाही ली और मेरी किताब पर आँख बैठी मैंने उसे धक्का दिया उसे एक और लुड़का दिया और फिर उसे उसके पिछले पंजों पर घास के ऊपर खींचने लगी इस बीच टॉम मेरी किताब हथिया चुका था और आनंद ले लेकर उसके टुकड़े कर रहा था इन बच्चों की एक मजेदार आदत थी जब वे खाना खा लेते थे उनके पेट फूल जाते थे और सख्त हो जाते थे। और सख्त हो जाते थे वे जमीन पर पड़ जाते और अपने पेट को जमीन पर रगड़ते हुए रेंगते थे ये बहुत ही आश्चर्यजनक था हालांकि वे चिकित्सा और दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानते थे लेकिन उन्हें पता था कि मालिश बहुत अच्छी चीज होती है एक बार मैं बगीचे में यूं ही घूम रही थी मैंने सोचा कि उन्होंने थोड़े आलू बुखारे खाए जाए चूंकि मैं नीचे से आलू बुखारों तक नहीं पहुंच पा रही थी इसलिए मैं पेड़ पर चढ़ गई और डालियों को हिलाने लगी एक पका हुआ आलू बुखारा धपकी आवाज़ के साथ जमीन पर गिरा जब मुझे लगा कि मैंने अपने खाने भर के आलू बुखारे गिरा लिए हैं तो मैं नीचे उतरी नीचे मैंने एक भी आलू बुखारा नहीं पाया मुझे आश्चर्य हुआ मैं फिर पेड़, पेड़ पर चढ़ी डालियों और डालियों, डालियों को हिलाया जब मैं नीचे आई तो पाया दियांकर और टॉमचिक मेरे सारे आलू बुखारियों को चपड़ चपड़ कर खा रहे इस तरह मुझे पता चला कि उन्हें फल भी पसंद हैं, तक कि उन्हें पता था कि क्या स्वादिष्ट है या क्या नहीं क्योंकि वे हमेशा पके हुए फल ही खाते थे इसके बाद में उन्हें अक्सर ही चीकू आलू बुखार और सेब की टहनियों को हिलाकर खाने को देती दियंका और टॉमचिक को बागीचे के एक एक कोने के बारे में पता लेकिन वे कभी भी घर तक नहीं आते क्योंकि उन्हें दूसरों को साथ पसंद नहीं था मैं ही एक अकेली इंसान थी जिसे वे स्वीकार करते थे और प्यार करते थे वे मेरा स्वागत करने आते मुझे नजदीक से सूंघते मेरे ऊपर कूदते और अपने पंजे मेरे कंधों पर रखते और मेरा चेहरा चाटते। एक बार मैंने सबके बीच हाका कि वो बच्चे मेरी आवाज पहचानते हैं कईयों की आवाज में मेरी आवाज को पहचान जाएंगे यह सही नहीं है वो तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सकते उन्हें बस खाना चाहिए अगर वह भूखे हैं तो इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन उनको खाना देता है मैंने कहा ऐसा नहीं होता है चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं यह प्रयोग देखने आठ बच्चे हैं यहां तक कि बड़ों को भी जिज्ञासा होने लगी सभी बगीचे के द्वार पर जमा हो गए मेरी बहन ने कहा रुको मुझे खाने का कटोरा दो वो कटोरा लेकर बगीचे में गई बगीचे में वो दोनों को आवाजें लगाने लगी काफी देर तक वो आवाज लगाती रही कोई फायदा नहीं हुआ कोई भी बाहर नहीं आया वो निराश होकर वापस आ गई फिर दूसरे ने अपना भाग्य अजमाया और फिर तीसरे सभी को एक मौका दिया गया आखिर में मैंने कहा मुझे कटोरे की भी जरूरत नहीं वो बिना इसके ही भी मेरे पास आएंगे सच बताऊं कि मैं जितने विश्वास के साथ कह रही थी अंदर ही अंदर मुझे उतना विश्वास नहीं था क्या होगा अगर वे नहीं आएंगे दियांका टॉम चिक मैंने आवाज़ लगाई मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था तब सभी ने उन दोनों को भाग मेरे पास आते देखा वे तुरंत आए वो मेरे पुकारने का इंतजार ही कर रहे थे देखो तुम कहते हो कि ये मेरी आवाज नहीं पहचानते गर्मियाँ खत्म हो रही थी दोनों बच्चे खाशा बड़े हो गए थे कुत्ते भी काफ़ी सम्मान देने वाले हो गए थे जब दियांका और टॉमचिक बच्चे थे तब वे कुत्ते इन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब चीजें बदल गई थी कुत्ते अक्सर मेरे पालतू जानवरों से मिलने आते थे एक दिन कुत्ते दौड़ते हुए बागीचे में आए वो पेड़ के चारों ओर भागते भौंकते खुशी से चिल्लाते और जमीन पर लोट पोट होते उस दिन खिली हुई सुहानी सुबह थी जमीन अभी नम थी और जमीन पर गिरे पत्ते कुत्तों को इतना ललचा रहे थे कि वे उनमें अपनी नाक घुसाए बिना नहीं रह पाए पत्तों के ढेर में वे घुसते चले जा रहे थे और रुकने का नाम भी नहीं दे रहे थे ऐसा लग रहा था मानो अभी तक उन्हें किसी अभी तक उन्हें किसी ने बांधे रखा था और बसंत ने आकर उन्हें छुड़ा दिया है भेड़िए के बच्चे भी कुत्तों को देखकर बहुत खुश हो गए और जल्दी उनके साथ खेलने लगे दियांका ने टॉमचिक को अपने पंजों से एक जोरदार धक्का दिया उसे एक और धकेल दिया और अपने पंजों पर झुककर इंतजार करने लगी मानो कहना चाहती हो चलो टॉमचिक इन्हें दिखा दी कि भेड़िए के बच्चे कैसे खेलते हैं और बस हुड़बाजी शुरू हो गई कुछ ही समय में दियंका जागरई के साथ दौड़ लगाने लगी और यूथ टॉमचिक की पूछ खींच रहा था जागरिई ने जब दियंका का पीछा करते हुए उसे धक्का मार मारकर गिरा दिया तब भी वह नाराज नहीं हुई वो कूद कर खड़ी हुई अपने आप को झाड़ा और पहले से कहीं ज्यादा जोश के साथ खेल को जारी रखा उस दिन के बाद हर रोज कुत्ते बगीचे में आते कभी कभार दियंका और टॉमची को पशुशाला तक छोड़ने भी आते इस तरह भेड़िया के बच्चे और कुत्ते सच्चे दोस्त बन गए ऐसा बहुत कम ही होता है लेकिन एक बार अगर भेड़िया कुत्ते से दोस्ती कर लेता है तो यह कभी न खत्म होने वाली दोस्ती होती है मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी यह कहानी है उत्तर में रहने वाले याकूत और उसकी कुत्तिया की वो अपने रेंडियरों के साथ उत्तर में एक कैंप बना रहा था सर्दियों के दिन थे मीलों तक एक भी घर या कुत्तिया नहीं थे यह फर वाली कुतिया उसके रेंडियरों के झुंड की रक्षा करती थी इसी बीच उस आदमी ने ध्यान देना शुरू किया कि उसकी कुतिया सूखी मछलियों को जंगल ले जाती है उसने एक बार उसका पीछा किया लेकिन नहीं जान पाया कि माजरा क्या है हर रोज कुतिया कुछ मछलियां ले जाती थी वह हमेशा सोचता था कि वह उसे खुद क्यों नहीं खा लेती आखिर उसे लेकर जाती कहाँ है उसी वसंत में कुतिया ने कई प्यारे प्यारे पिल्लों को जन्म दिया वह आदमी बहुत ही खुश हुआ क्योंकि याकूत रेंडियर पालने वालों के घरों में कुत्तों का हमेशा स्वागत किया जाता है और उस समय उत्तर में आप एक तंदुरुस्त कुत्ते के बदले एक रेंडियर पा सकते थे और देख रहा था कि ये पिल्ले बड़े ही स्वस्थ थे स्वस्थ थे वे मजबूत और गठीरे थे और बड़ी तेजी से बड़, बड़े हो रहे थे जल्द उस आदमी को अपने गर्मियों के आवास में लौटना था उसने अपनी चीज़ों को बांधा उन्हें स्लेज पर लादा और जाने को तैयार हुआ कुत्ते और वे छोटे छोटे पिल्ले लुढ़कते लुढ़कते उसके पीछे चलने लगे उनका रास्ता जंगलों में से होकर गुजरता था अचानक वो आदमी जब पीछे मोड़ा तो उसने इस कुत्ते के परिवार के साथ एक भेड़ियों को चलते देखा वो बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाला था कि ये ख्याल उसके दिमाग में आए हो नो ये भेड़िया ही इन पिल्लों का पिता है और पूरी सर्दिया कुत्तियां ने इसके लिए ही मचना चुराई हो उसने बंदूक रख दिया और वो भेड़िया उनके साथ आ गया सर्दियाँ आते आते दियांका और टॉमची पूरी तरह बड़े हो गए थे उनके घर फर घने और लंबे थे और गालों पर लंबे बाल थे उनकी पूछे फरदार और मुलायम हो गई थी अब वे किसी मजबूत कुत्ते की तरफ बड़े हो गए थे पहली बर्फबारी के साथ ही उन लोगों ने अपनी माद बना ली मांद इतनी बड़ी थी कि कभी कभी कुत्ते भी रेंग कर उसमें चले जाते और भेड़ियों के साथ सो जाते कुत्तों के साथ उनकी दोस्ती का बुरा असर भी पड़ा था कुत्तों ने उन्हें मुर्गियां चुराना सिखा दिया था क्योंकि इस चोरी के लिए उन्हें हमेशा ही सजा मिलती थी इसलिए अब वह बाढ़ा फांधकर पड़ोसियों की मुर्गियाँ चुराने लगे एक दिन हमारा पड़ोसी हमारे पिताजी से मिलने आया वो अपने हाथ में उमरी हुई बत्तख लिए था उसने कहा हमारे भेड़िए ने भेड़ियों के बच्चों ने उसे मारा था और इसलिए वो उसकी कीमत मांग रहा था जाते जाते उसने कहा और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं अगर मैंने उन्हें दोबारा अपने बाड़े में देखा तो तुम पछताओगे उस दिन से दियांक और टॉमची को जंजीरों से बांध दिया गया अब उनके लिए जिंदगी उतनी आजाद और आसान नहीं रह गई थी एक सुबह हमारे बाड़े में एक ऑर्गन बजाने वाला आया वर्ड्स की धुन बजाने लगा अचानक खलियाम के पीछे एक मोटी आवाज उस धुन से सुर में लगी और कुछ देर बाद हमारे बेटी ऑर्गन बजाने वालों के साथ गा रहे थे जैसे ही उन लोगों ने गाना शुरू किया हमारे कुत्ते हर जगह से रेंगते हुए वहां चले आए और उन्होंने सिर ऊंचा किया और हर्ष सुर पर हुआने लगे इस कंसर्ट को देखकर आंसू उड़क गए संगीत देता रहा हमें कोई संगीत नहीं सुनाई दे रहा था बस यही बेसुरा कोरस यानी समूह की सुनाई दे रहा था अब ये बच्चे जंजीरों में बंधे होते थे उनके जैसे आजादी को प्यार करने वाले जानवरों को जंजीरों में बांधा जाना कोई खुशी की बात न थी ये सारा दिन हुआ हुआ करते रहते थे और रात होने के भेड़िए कुत्तों की तरफने लगे थे पहले पहले को, को तैयार नहीं हो रहे थे कि कुत्ते भेड़ियों के और भेड़िए कुत्तों की आवाज में बोलना सीख गए लेकिन जब मैंने उन्हें दियांका को भोगते हुए सुनाया तो भक्के बक्के रह गए इन भेड़ों को खुश करने के लिए हम उन्हें शहर के बाहर घनी झाड़ियों और हरियाली में टहलाने ले जाया करते थे ये भेड़िए बड़े मज़े से दौड़ लगाया करते थे लेकिन उनके लिए हम बहुत ही ख़राब साथी थे उन्हें पूरी आज़ादी मिली मिलती और वे खुशी में दौड़ते और हम उतनी ही जल्दी थक जाते हैं उन्हें सही शारीरिक व्यायाम नहीं मिल पाता था इसलिए वे बेचैन रहते थे जब भी उन्हें थोड़ी सी आज़ादी मिलती वे अपनी जंजीरें तोड़कर भागना चाहते थे आखिरकार उन्होंने जंजीर खोलना सीख लिया किसी तरह वो जंजीर के ताले में लगे स्प्रिंग को पंजों से दबाते और वो खुल जाता और जब वे आज़ाद हो जाते तो सभी लोग मेरे पास भाग भागे जाते क्योंकि वे दोनों केवल मेरी बात ही मानते थे अक्सर ही वे मेरे पास आते और कहते चलो भेड़ियों की बहन ऐसे ही मुझे बुलाते जाओ अपने प्यारों को बांध दो नए साल के ठीक पहले कोई चिल्लाए टॉमचिक जंजीर खोलकर पड़ोसी के बगीचे में चला गया है मैं बिना अपनी टोपी और कोट लिए भागी और बाघ से जाने वाले छोटे रास्ते से दौड़ी सर्दियों में बगीचे में रास्ता नहीं रह, रह जाता केवल बर्फ की मोटी परत वो भी घुटनों तक ऊँची मैं बाड़े से ही देख सकती थी कि टॉमचिक पड़ोसी के बगीचे के बीच खड़ा है पड़ोसी अपने घर से बंदूक ले बाहर आ रहा था दूर से ही मैं चिल्लाई रुको रुक जाओ मैं आ रही हूं मैं उसे बांध दूंगी गोली मत मेरी आवाज गले में ही दब गई जब मैंने देखा कि पड़ोसी उसे मारने के लिए बंदूक तान चुका है टॉमचिक निर्जीव सा जमीन पर गिर गया मैं पड़ोसी की ओर भागी जंजीर उसके ऊपर फेंका और उसका कोट पकड़कर बार बार धुराने लगी देखो तुमने क्या किया देखो तुमने क्या किया मैंने टॉम का निर्जीव सिर अपनी गोद में लिया और वही बर्फ पर बैठ जोर जोर से रोने लगी मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कैसे घर आई और कैसे टॉम को घर लाया गया शाम होते होते मैं बुरी तरह बीमार पड़ गई और मुझे तेज बुखार हो गया अगले दो महीने में बीमार रही दियांका बिल्कुल अकेली थी जब कभी भी लोग मेरे लिए दलिया या दवाई लाते तो मैं उनसे पूछती क्या तुमने दियांका को खाना खिला दिया क्या वो सो रही है दियांका बहुत मज़ेदार हो गई है वो बिल्कुल भेड़ियों जितना खाने लगी है और शायद टॉम को फूल भी गई है जैसे ही मुझे कुछ बेहतर महसूस होने लगा मैंने उसे दियंका को मेरे पास लाने को कहा एक विशाल मादा भेड़िया अपनी जंजीर घसीटते हुए मेरे कमरे में आई मैं तो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी वो बहुत डरावनी दिख रही थी हालांकि मैं डरावनी नहीं दिख रही थी लेकिन वो भी मुझे नहीं पहचान पा रही थी मेरे बाल फूल गए थे और मैं बुरी तरह पतली हो गई थी दियंका हर चीज़ आश्चर्य से सूंघ रही थी मैंने उसे आवाज़ लगाई दियंका दियंका उसने तुरंत मेरी आवाज़ पहचान ली और दौड़कर मेरे पास आ गई जैसे ही मैंने उसे थपथपाया उसने अपनी आँखें बंद कर ली और खुशी में अपनी पूछ हिलाने लगी एक मोटा बिल्ला मेरे बिस्तर पर बैठा था उसे दियंका पसंद नहीं आई उसे लगा यह कोई लंबी नाक वाला कुत्ता है और कुत्तों से दो दो हाथ करने की उसकी आदत थी वो गुर्राया और दियांका के थूथन को अपने पंजों से खरोचने लगा मेरी साँस रुक गई दियांका के पीठ पर के फर खड़े हो गए उसने अपना डरावना जबड़ा खोला और दियांका मेरी प्यारी मेरी अच्छी मैंने उसे गले लगा लिया उसने बिल्ली को उठाया बड़े आराम से उसे पीठ से पकड़ा और बिस्सर से नीचे ज़मीन पर रख दिया और वापस मेरे पास आ गई हर वसंत में हम शहर से दस मील दूर जंगल में बने अपने घर में जाया करते थे ये घर झरने के नज़दीक पहाड़ों पर था चरा के नज़दीक और उसके ऊपर पहाड़ों पर चारों ही और ही फूल ही फूल किले थे पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ़ के नज़दीक कजाक चरवाहों की ग्रीष्मकालीन छावनियां हुआ करती थीं उनके बच्चे हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे हमें अपना ग्रीष्मकालीन आवास बेहद पसंद था हमें वहां रहना बहुत अच्छा लगता था उस साल में वहाँ जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मैंने सोचा वहाँ दियंका को जंजीरों से आज़ादी मिल जाएगी लेकिन मैं गलत थी वहाँ पास ही में एक गाँव था गाँव के लोग खुले घूमते भेड़ियों को देख डर जाते थे एक दिन दियांका ने अपने आप को जंजीरों से आजाद कर लिया और गांव की ओर भागी कुछ अस्पष्ट सी आवाजें आने लगी और कोई दूसरे में कोई गुस्से में दियांका पर आक्रमण करने लगा वो निश्चय ही एक साहसी कुत्ता था दियांका उस पर झपटी अगले ही पल कुत्ता मर चुका था कुछ लोग हाथों में छड़ी और चाबुक लिए उसकी ओर आने लगे जब दियंका को लगा कि कुछ बुरा होने जा रहा है वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई मानो कह रही हो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ अब मुझे कोई छू भी नहीं सकता ये सही ही था मैं किसी को उसे तकलीफ नहीं पहुंचाने देती लेकिन वे चिल्लाया और डांटने लगे फिर वे मेरे माता पिता से शिकायत करने गए कई महीने बीत गए पिताजी हमेशा मुझे समझाते कि क्या दियांका सारी जिंदगी जंजीरों में बधी बधी बिता देगी लेकिन मुझे इसे समझने में लंबा समय लगा उन्होंने कहा अगर तुम्हें जंजीरों से बांध दिया जाए तो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बंधे रहना कितना बुरा लगता है मैंने इसे आजमाने का सोचा मैं दियंका के साथ बैठ गई और सारा दिन वही उसके साथ साथ बिताया और जब मैं पिताजी की बात मान और तब मैं पिताजी की बात मान गई एक सुबह मैंने उसे ढेर सारा नाश्ता दिया पिताजी ने घोड़े पर जींद चढ़ाई और दियांका की जंजीर हाथ में ली दियांका उनके पीछे पीछे खुशी से तोड़ गई वो दियांका को दूर घने जंगल में ले गए वहां उसकी जंजीर खोल दी और अगले ही पल वो गायब हो गई पिताजी ने सोचा यह सही ही है चाहे तुम भेड़ो वो कितना ही खिलाओ उसकी एक आंख हमेशा जंगल पर लगी रहती है उन्होंने दियंका के चले जाने तक इंतजार किया और फिर घर की ओर चले वो शाम से पहले नहीं लौटे मैंने पूछा क्या वो चली गई हाँ और यहाँ तक कि वो अपना प्यार कहना भी भूल गई पिताजी ने जवाब दिया मैंने कहा ठीक है मुझे इससे कोई मतलब नहीं मैं खुश हूँ और मैंने अपना सिर लटका लिया क्योंकि ये सोचकर ही बहुत दुख हो रहा था कि मेरी दोस्त आसानी से मुझे छोड़कर चली गई है तभी कुछ ठंडी सी चीज ने मुझे छुआ मैं पीछे मुड़ी वो दियांका थी वो पिताजी के पीछे पीछे घर चली आई थी हमने उसे भेजने का एक और प्रयास किया इस बार पिताजी उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ाया और ठीक उल्टा रास्ता पकड़कर पहाड़ को पार करते हुए लौटे चार दिन बीत गए दियंका फिर वापस आ गई थकी भूखी और खरोचों से भरी हुई ऐसा लगता था कि वो भटक गई थी पर किसी तरह घर का रास्ता ढूंढ़ने निकाला दूसरे शहर में जाना होता तो पता नहीं कब तक ये सब चलता अब हमारे सामने समस्या थी कि हम अपने पालतू जानवरों का क्या करें स्वाभाविक था कि मैं सबसे ज्यादा दियांका के लिए परेशान थी मैं लगातार उसी आदमी के बारे में सोचती रही जिसकी कहानी पिताजी ने सुनाई थी कि कैसे उसने अपने भेड़ियों को नींद की दवा दे दी थी मैंने कुछ ऐसे घर ढूंढने की पूरी कोशिश की जहाँ दियंका को की अच्छी देखभाल हो सके और वैसे ही खुश रह सके जैसे वो हमारे साथ थी और अचानक सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था हमारे गांव में और उसके चारों तरफ के इलाके में पिछले छह महीने में बहुत चोरियां हो रही थी चोर दियांका घोड़ो और गायों को चुरा कर भाग जाते और कोई नहीं जान पाता कि चोरों ने उनका क्या किया कई शानदार पुलिस के कुत्ते वहाँ लाए गए एक जासूस को इन चोरों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई मैंने और पिताजी ने इन कुत्तों को देखा था उनके लिए एक बड़ा मैदान था जिसमें ढेर सारे पेड़ लगे थे एक एक कुत्ते को अपना अलग घर मिला हुआ था उन्हें अच्छा भोजन मिलता था और किसी को उन्हें तंग करने की इजाजत नहीं थी ये कुत्ते बहुत ज्यादा भीड़ियों के समान दिखते थे मेरे दिमाग में अचानक एक तरकीब सूझी क्यों ना उन हम उनसे दियंका को ले जाने को कहें मैंने ये बात पिताजी को कही और उन्होंने वहाँ के प्रमुख से बात की उस आदमी ने आश्चर्य से कहा भेड़िया वो भी पालतू ओह ये मेरी जिंदगी का सपना था उसे अभी लेकर आओ इसकी खोज में ही मैं हमेशा से था दियंका को एक पुलिस कुत्ते के साथ रखा गया जिसका नाम वुल्फ था गाँव छोड़ने से पहले मैं हर दिन दियांका को देखने जाती वो खुश और तंदरुस्त हो गई थी मुझसे बहुत प्यार से मिलती अब मैं निश्चिंत थी कि आराम से जा सकती। और निश्चिंत थी और आराम से जा सकती थी क्योंकि अब मुझे पता था कि दियांका खुश है अनुराग ट्रस्ट